पहिए एक किसी समय में दो पहिए वाली एक छकड़ा गाड़ी थी उसमें एक पहिया नया था और मगन होकर मजे से घूमता दूसरा पुराना था और दैनीय ढंग से चरमरा था और चू करता आह मैं चल नहीं सकता पुराना पहिया कराह रोना धोना बंद करो और तेज गति से चलो नए पहिए ने फटकार लगाई थोड़ा धीरे धीरे चले पुराने पहिये ने विनती की तुम्हारी वजह से मैं अपनी रफ्तार धीरे नहीं करने वाला नया पहिया तिरस्कार पूर्वक चिल्लाया और वह पहले से भी तेज घूमने लगा दुखपूर्वक चू चू करते वे पुराने पहिए ने दूसरे के साथ गति बनाए रखने की भरसा कोशिश की तभी एक धड़ाका हुआ छकड़ा धीरे धीरे एक ओर को झुका और रुक गया पुराना पहिया ढह गया था नए ने चलने की बहुत कोशिश की लेकिन एक चक्कर भी न घूम पाया छकड़ा टस से मस न हुआ